आनंद की खोज शरणागति, दूसरा कर्तापन का त्याग स्वयं के कर्तृत्व बोध को विभिन्न प्रकार से त्यागा जा सकता है पहला ईश्वर ही सब प्राणियों के हृदय में विराजमान होकर माया द्वारा उन्हें चला रहे हैं ईश्वर सर्वभूता हृदय से अर्जुन तिष्ठति भ्रामियन सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ा माया भगवद्गीता सर्वप्रथम अपने हृदय में ईश्वर का ध्यान कर यह भाव दृढ़ कर लेना चाहिए कि वे मेरे हृदय में विराजित हैं तदनंतर समस्त कर्म करते समय इस भाव को बनाए रखने का प्रयत्न करना चाहिए कि वे ही हृदय में बैठकर मुझे चला रहे हैं दूसरा सर्वप्रथम ईश्वर के प्रशांत चित्त की भावना कर उसमें अपने चित्त को स्थापित करने का प्रयत्न करना चाहिए अर्थात मैं ही ईश्वर हूँ एवं वीतराग भावयुक्त हूँ ऐसी भावना करके प्रशांत चित्तता का अनुभव कर सभी अपरिहार्य चेष्टाएं मानो उसके द्वारा हो रही है ऐसा समझना चाहिए तीसरा मैं शुद्ध बुद्ध मुक्त अकर्ता अभोक्ता चैतन्य आत्मा हूँ तथा समस्त क्रियाकलाप गुणाह गुणेशु वर्तनते इस भगवदादेश के अनुसार तीन गुणों द्वारा हो रहे हैं मेरे द्वारा नहीं यह भावना भी की जा सकती है तीसरा सर्व कर्म त्याग कर्म त्याग की साधना अहंकार अथवा इच्छा त्याग की साधना से कहीं सरल है सभी छोटे बड़े कर्मों के पूर्व अथवा कर्म की समाप्ति पर उन्हें मन ही मन प्रभु को समर्पित करना चाहिए शुरुआत में प्रतिदिन सुबह यह संकल्प करें कि आज दिन भर किए समस्त कर्म प्रभु को समर्पित करता हूँ तथा रात्रि को शयन के पूर्व पुनः इस संकल्प को दोहराए कि दिन भर किए गए ये सारे कर्म प्रभु को समर्पित हुए इसका अभ्यास हो जाने पर छोटे छोटे कार्यों यथा कपड़े धोना खाना बनाना व्यावसायिक कार्य करना आदि के प्रारंभ व अंत में प्रभु को स्मरण कर कर्म को उन्हें समर्पित करें प्रत्येक कर्म छोटे छोटे अनेक कर्मों की समष्टि होता है धीरे धीरे उन सभी कार्यों के प्रारंभ एवं अंत में प्रभु का स्मरण एवं समर्पण किया जा सकता है सर्व कर्म समर्पण की यह मानसिक प्रक्रिया जितनी आंतरिकता एवं ईमानदारी से की जाएगी उतने ही प्रभावशाली एवं फलदायक होगी यह सदा याद रखें कि बिना भगवत स्मरण के समर्पण नहीं होता अतः जितना अधिक ईश्वर स्मरण किया जाएगा उतना ही अधिक समर्पण का भाव हमारे जीवन में उतरेगा इस आंतरिकता को बनाए रखना ही साधक की सबसे बड़ी समस्या है हर एक साधना चाहे वह ध्यान की हो या शरणागति की या और कोई सभी मनोयोग के अभाव में यंत्रवत हो जाती है शरणागति भी ईश्वरार्पण वस्तु कृपा कृष्णार्पण वस्तु आदि वाक्योच्चारण मात्र बनकर न रह जाए इसका ध्यान रखना चाहिए अगर यह केवल मुखस्थ एवं भाव रहित होकर रह जाए तो भी कुछ न कुछ लाभ तो होता ही है भाव भक्ति पूर्वक समर्पित फल पुष्प पत्र यहाँ तक कि जल भी भगवान सानंद स्वीकार करते हैं भावग्राही जनार्दन यदि साधक में समर्पण का भाव ठीक ठीक विद्यमान हो और उसे यह विश्वास हो कि उसके समर्पण को प्रभु स्वीकार करते हैं तो उसके क्रियाकलाप में परिवर्तन आएगा हम कभी कोई बुरी वस्तु अपने प्रियतम को नहीं देते अतः तो कोई बुरा कार्य या विचार प्रभु को कैसे दे सकता है यह विचार हमारे जीवन को परिवर्तित कर देगा चौथा कर्म फल का त्याग यदि सर्व कर्म त्याग संभव न हो तो भगवत गीता के अनुसार साधक को कर्म फल त्याग का प्रयत्न करना चाहिए जिस प्रकार इच्छा एवं अहंकार का त्याग करतापन के त्याग की साधना है उसी तरह कर्म फल का त्याग भोक्तापन के त्याग की साधना एवं कर्म योग का एक अनिवार्य अंग है इसका गहरा मनोवैज्ञानिक अर्थ है अपने पूर्व एवं वर्तमान कर्मों के सभी शुभ-शुभ, शुभाशुभ प्रिय फलों परिणामों को निर्विकार भाव से बिना व्यग्र हुए स्वीकार करना किंतु लोग पुण्य का फल सुख तो चाहते हैं पर पापकर्म से विरत नहीं होते पुण्यस्य फल मिक्षति पुण्यम नेक्षति न पाप फलमिक्षति पापम कुर्वन्ति यत्नतः अतः कर्म फल के त्याग का अर्थ है पुण्य एवं शुभ कर्म का अनुष्ठान करते हुए भी उसके फल की आकांक्षा न रखना उस ओर दृष्टि न बनाए रखना साधक प्रत्येक कर्म की समाप्ति पर भगवत स्मरण कर प्रयत्नपूर्वक कर्म फल समर्पण कर सकता है अनुष्ठानिक पूजा में तो पूजा कार्य के फल के प्रतीक के रूप किसी एक सच्चे फल की ही अग्नि में आहुति प्रदान की जाती है यह कार्य मानसिक रूप से तो सभी कर्मों के बाद किया जा सकता है कर्म के बाद भगवत स्मरण करते हुए इस कर्म का फल योग अथवा निवृत्ति की ओर ले जावे संसार बंधन से मुक्त करे इस प्रकार का संकल्प करने से कर्म का फल प्रभु के में अर्पण होता है भोगतापन अथवा कर्म फल के त्याग का भी उत्कृष्ट उदाहरण गिरिशचंद्र घोष के जीवन में पाया जाता है श्री रामकृष्ण के तिरोधान के बाद उन्हें पुत्र वियोग पत्नी वियोग आदि अनेक दारूण कष्ट भोगने पड़े थे अपने पूर्व कर्मों के इन कष्टपत फलों को उन्होंने पूर्वक यह सोचकर स्वीकारा था कि यही प्रभु की इच्छा है सुख दुख जो भी प्रभु देंगे उसे ही मुझे स्वीकार करना होगा शरणागति एवं पुरुषार्थ सभी साधनाओं में कुछ न कुछ खतरे रहते हैं शरणागति की साधना का सबसे बड़ा खतरा है निष्क्रियता अकर्मण्यता मैंने अपने इच्छा संकल्प एवं कर्म प्रभु को समर्पित कर दिए हैं ऐसा सोचकर साधक निष्क्रिय हो घोर तमोगुण में पतित हो सकता है जैसा कि प्रारंभ में कहा जा चुका है वास्तविक शरणागति घोर कर्मठता कठोर पुरुषार्थ के परिणाम स्वरूप प्राप्त होती है वह उच्चतम सत्वगुण की अवस्था है जिसकी प्राप्ति रजोगुण द्वारा तमोगुण का त्याग करने पर ही हो सकती है पुरुषार्थ एवं शरणागति का संतुलन बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है अतः साधक को सावधान रहना चाहिए कि वह शरणागति के आड़ में किसी भी प्रकार के अन्याय प्रमाद अथवा मन के छल को प्रश्रय न दे यह या सदा याद रखना चाहिए कि भगवत इस विस्मरण होने पर शरणागति संभव नहीं है ईश्वर विस्मृति के साथ किया गया कार्य अहंकार जन्य एवं बंधन का कारण होता है सभी साधनाओं की तरह साधना में भी साधक की निष्ठा एवं ईमानदारी ही इन खतरों से बचाकर सिद्धि प्रदान कर सकती है शरणागति एक बना स्थिति शरणागति के भाव को एक स्वस्थ तनावहीन मनस्थिति के रूप में भी लिया जा सकता है अहम प्रेरित संकल्प एवं तीव्र फलाशक्ति अधिकांश मानसिक तनाव एवं अशांति का कारण होते हैं प्रभु की इच्छा से जो होना होगा होगा वे जैसा कराएंगे वैसा ही कर्म करूंगा। इस प्रकार का भाव अहंकार एवं भविष्य की चिंता से छुटकारा दिलाकर व्यक्ति को काफ़ी शांति प्रदान करता है आधुनिक मनोविज्ञान की भाषा में शरणागति वर्तमान में ही जीने की कला का ही दूसरा नाम है ईश्वर प्रणधान यानी भगवत इच्छा को बिना द्विधा के स्वीकार करना एक अत्यंत उपयोगी मानसिक दृष्टिकोण विशेष है जो साधक के लिए चाहे वह किसी भी साधना पद्धति का अवलंबन क्यों न करता हो अत्यंत उपयोगी है आध्यात्मिक साधना का दीर्घ पथ अनेक उतार चढ़ावों से खोकर गुजरता है अगर इसकी सफलताओं एवं असफलताओं को अविचलित भाव से स्वीकार करना साधक न सीखे तो वह मार्ग में ही अटक सकता है